पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर, پल, हर پल कटेगा पल हर पल पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल दिल दिल दिल दिल, दिल में मची है मची मची है हलचल हलचल हलचल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल कैसे कटी गपल हर पल हर पल पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटी गपल हर पल हर पल हा हा हा हा हा हा हा ला ला ला ला ला ला ला लला हम सफर लगता है डर इस पल में सिंहदे उमल रात कटे ना कभी हो सह तू जो है सात मेरे तो डगर लग के जैसे खूबसूरत है तू जो है सात मेरे तो डगर लग के जैसे खूब सूरत भर तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर तेरे कांधे पर रख कर सर यू ही कट जाए सारी उम्र पल, पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल हा हा हा हा हा हा ला, ला। ला ला ला ला। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो फिर बात शुरू करते हैं इस हफ्ते की और देखिए आज भी हो तो वही गया कि इतवार की शाम आ गई और साहब बात शुरू करने का मतलब क्या कहते हैं उसको सोचते ही रह गए है कि नहीं आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जी हम आपसे कहते हैं आप आप शुरू तो आप तो कीजिए वैसे भी ये नहीं करते हैं कि लिखो हाँ, देखिए आज मजे की बात तो ये हुई हाँ, कि आज मैंने पूछा हाँ, कि भैया क्या बात पे बात की जाए तो मेरे परिवार में सभी लोगों ने मुझसे यही कहा कि अरे तुम तो बेबात की बात भी कर लेते हो ना तो जब बातें ही करनी है तो उसमें विषय क्या सोचना हमने भी कहा यार बात बात तो ठीक है है है विषय क्या सोचना चलो जो भी दिमाग दिमाग में में आता वहीं से बात शुरू करते हैं मगर सबसे पहले दिमाग में आ रहा है एक एक ख्याल आप जानते हैं ख्याल क्या है कि भैया वो पिछले हफ्ते के गाने के बारे में ना कई ऐसे लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए जो कि नॉर्मली बता देते हैं लेकिन हमारे दोस्त धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब से दिया तो साहब हाँ। चलिए धर्मेंद्र जी को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि बाकी हमारे कुछ पुराने सुनने वालों ने भी आ, ये कह दिया कि भाई गाना तो पहचाना तो लग रहा है हाँ। मगर समझ नहीं आ रहा है तो चलिए साहब कभी कभी ऐसा गाना होता है जो एकदम दिमाग पे रहता है मगर मुंह से निकल नहीं पाता है कि ये है क्या क्योंकि ये किशोर कुमार जी के मेरे ख्याल से क्लासिक गानों में से एक होगा हाँ, हाँ, हाँ। और जिसे कहते हैं ना उनके सिग्नेचर तो ये उनके सिग्नेचर गानों में से एक ये है फिल्म भी उन्होंने बनाई थी म्यूजिक डायरेक्शन भी उनका था शायद डायरेक्शन भी उनका था, मतलब ये और फिल्म... कलाकार तो वो थे ही।, थे ही। <laughs> <laughs> <laughs> ये वो दूर गगन की में का गाना है क्या दूर का राही का दूर का का राही है ओके ओके देखना पड़ेगा गाना था राही तुरु मत जाना से मत घबराना कहीं तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की तो ये दूर है का गाना है चलिए साहब तो गाने से तो समझ में आ गया तो इसी के साथ क्यों ना इस हफ्ते का गाना भी लगा देते हैं अरे, अरे आप आप तो इस हफ्ते देते हैं दूसरे फिर सवालों में लोगों को अरे भैया तो सवाल जवाब नहीं होंगे तो बातें सवाल जवाब कैसे कहलाएंगी फिर तो खाली जवाब जवाब जवाब रह जाएगा ओ, अच्छा चलिए चलिए जो आपको समझ तो चलिए तो साहब इस हफ्ते एक नया काम किया है कि वो इस ऐसा किया है हमने की केवल धुन नहीं है वो आपको ख्याल होगा की पहले के जमाने में गानों के साथ में दोहे आया करते थे लोग पढ़ते थे थे जिनको हम हम मजाक में में अपनी से कहते थे कि वो दोहा तो गाने हैं तो गाने तो ये आज के म्यूजिक जो भी छोटा थोड़ा मोड़ा है मगर उसके साथ में दोहा दे दे अरे दो, साहब वही कुछ तो है तो उसको आप है। आप दोहा कह लीजिए जो कहना है कह लीजिए वो दोहा हम आपको सुनाते हैं और साहब आप पहचानिए गाना को गाना देखिए हम आपको सच बता दें गाना कोई बहुत अनजाना नहीं है गाना तो पॉपुलर पॉपुलर है है हाँ, है मगर दोहा दोहा शायद उतना दोहा नहीं नहीं है। है, वो आहा ही है। तो साहब चलिए ये रहा आपके लिए उफ, ये निखरा हुआ चेहरा ये परेशान जुल्फ तो तो तो मेरी सरकार इरादा क्या है? क्या है है ठीक आप मतलब आपकी जगह गाना पहचानिए और हम लोग आगे बात बात करते तो आज की बात जानते हैं कहां से शुरू अभी-अभी समाचार देख रहा था और समाचार में एक बात समझ में आई कि हर व्यक्ति ये इंतजार कर रहा है कि वो ये बता सके कि मेरे बाद क्या याद किया जाएगा यानी कि अगर मैं उसको कहूँ तो वो छोड़ने की बातें कर रहा है हमारे जैसे हमारे बाद महफिल में ये अफसाने बयां तो देखिए ढूंढेंगी न जाने हम कहा होंगे तो साहब ये बहारे हमको ढूंढेंगी या नहीं ढूंढेंगी सवाल ये उठता है और हमारे बाद हमारे अफसाने चलेंगे या नहीं चलेंगे तो साहब हमने यही सोचना शुरू किया कि भाई हम तो कॉमन मैन हैं हमारे तो ना कोई स्टैचू बनेंगे और न कहीं पर पत्थरों पे हमारा नाम लिखा जाएगा ना नोट पे फोटो आएगी नहीं नोट पे फोटो तो बहुतों की नहीं आती खाली एक दो लोगों की आती है तो साहब वो भी नहीं आएगा अब सवाल ये उठा कि तो फिर हमारे जैसे लोग वो क्या अफसाने छोड़कर जाते हैं वो क्या लेगे छोड़कर जाते हैं जिसे हमारे बाद भी कोई याद करे तो साहब जब ये सोचना शुरू किया ना तो देखिए पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है कि हम जब भी छोड़ते हैं ना तो हम पहले चीज छोड़ते हैं हम अपने वैल्यूज को यानी कि देखिए वैल्यूज के बारे में हमारे एक गुरुजी ने बहुत सही समझाया था कि वैल्यूज उन सितारों की तरह हैं जिनको देखकर आप अपना रास्ता चुनते हो सकता है आप कभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर भटक जाए हाँ। मगर सितारे अपनी जगह पर टिके रहते हैं और आप जब चाहें तब अपना कोर्स करेक्शन करके उन सितारों की ओर चलना शुरू कर सकते हैं तो साहब वैल्यूज वो लीगेसी है तो वो लेगेसी जो है ना पहली लेगेसी मेरी नजर में वो वैल्यूज हैं जो आप छोड़ जाते हैं क्योंकि जैसे हम आपको सच बताएं आज भी जब हम याद करते हैं ना किसी अपने बड़े बुजुर्ग को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम याद करना चाहें ये कभी कभी तो याद नहीं भी करना चाहें तो जिसकी याद आ जाती है उसमें उसकी वैल्यूज समझ में आ जाती है जैसे मास्टर आपको एक बात बताएं हमारे एक मास्टर साहब थे तो मास्टर्स साहब हमसे मतलब मास्टर्स साहब के याद देखे मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो बहुत मारते थे। मगर उनकी याद कब आती है जब वो ये कहते थे कि बेटा तुम कुछ भी करने जा रहे हो तो कभी ये सोच के शुरू मत करना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा उनका पहला उसूल होता था कि तुम कर लोगे अब हम लोग सोचते थे यार कि ये तो हम कहाँ से कर लेंगे ये तो मास्टर साहब भी ना कर पाएंगे मगर साहब मास्टर साहब कहते थे कर लोगे तो साहब हम लोग मतलब कोशिश तो करते ही थे कम से कम उस पर जुट जाते थे तो एक उन्होंने जो वैल्यू दी ना कि काम शुरू करने से पहले हिम्मत नहीं छोड़नी है मुझको लगता आपने है कि पूरी ये पूरी वैल्यू मेरे जिंदगी में तो बहुत महत्वपूर्ण रही और है। जी आपने ही हमको हम तो कि कोशिश पूरी करनी है एक परसेंट भी कसर नहीं छोड़नी है काम बने तो ठीक ना बने तो ठीक अपने मन में हम पक्के सच्चे और ईमानदार रहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की दूसरी किसी से कुछ पूछना चाहे हेल्प लेने के लिए या मार्गदर्शन लेने के लिए मान लो दूसरा हमें तो देखो क्या मार्गदर्शन दिखा जाए हाँ तो हाँ. मुझको लगता है देखिये जैसे अभी इन्होंने कहा ना तो मुझे लगता है की ये लेगे शायद मेरी लेगे भी ये छूट कर जाएगी बिल्कुल और अब एक लेगेसी तो ये हो गई दूसरी है कि आदतें हाँ। यानी कि जिन आदतों से आप किसी दूसरे को इंस्पायर करते पहचाने नहीं, नहीं मतलब देखिए बुरी आदतों की बात मैं नहीं कर रहा ने ने, आदते वो आदतें जो आप अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को या बच्चों को या मतलब किसी को भी आप इंस्पायर करते हो ना वो और एक जैसा कि अभी कहा ना छोटे छोटे पलों में यानी कि छोटे-छोटे बातों में हिम्मत दिखाना जैसे मसलन ये पूछने वाली बात जो है। मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूं जैसा कि अभी मेरी पत्नी ने कहा, याद दिलाया वो ये है कि भाई आखिरकार कुछ भी पूछने में हिचकिचाना कैसा अरे वो अलबत्ता वो बंदा मना ही तो कर देगा, तो कर देगा ना तो कर देगा जैसे आपको बताए साहब एक घटना है मैं शायद पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ एक घटना है बहुत पहले की बात है मतलब ये 90s की बात है मैं और मेरा भाई हम लोग बम्बई एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और साहब बम्बई एयरपोर्ट पर उस जमाने में लोग बड़े मतलब जो बड़े आदमी लोग होते थे बड़े आदमी जो होते थे वो अपनी कार एकदम एयरपोर्ट के दरवाजे तक ले आते थे तब कोई नहीं हाँ साहब तो उस समय में हमको याद है की एक जीप आकर के रुकी और हम और हमारा भाई वहीं एयरपोर्ट के दरवाजे पर बैठे हुए थे क्योंकि भाई को जाना था मैं उसे छोड़ने आया था और चूँकि अंदर तो अकेला वही जा सकता था मैं नहीं जा सकता था तो हम लोग सोच रहे थे कि जितना समय एयरपोर्ट के बाहर साथ गुजारने उतना अच्छा है बस इतने में वो जीप आकर रुकी और जब देखा तो उसमें से एक साहब उतरे वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए और दूसरे सज्जन जो थे जो चला रहे थे जीप वो उतर के जीप के बाहर खड़े हो गए साहब हम लोगों ने दोनों भाइयों ने देखा कि वो और कोई नहीं ओम पुरी थे पहचान तो नहीं।, हाँ, ही नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं। उनको फिल्मों में देखते थे उस जमाने में वो एक अच्छी फिल्म में आए भी थे अर्थ। नहीं नहीं हाँ, जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर अर्थ सत्य शायद फिल्म का नाम था तो साहब वो मतलब वो आकर जब खड़े हुए तो मेरे भाई ने कहा कि यार चलकर इनसे हाथ मिलाते हैं हमने कहा चलो अब साहब गया उनके पास और अपना हाथ क्या अब देखिये सीधी सी बात थी कि वो मना भी कर सकते थे तो अगर वो मना कर देते तो कौन सा मुझसे कुछ ले जाते भाई मना कर देते हम चले आते और हमारी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है तो थोड़ी बेजती भी हो जाती तो भी क्या फर्क पड़ता था हमारा यही एक ख्याल रहता है बस उन्होंने बाकायदा हाथ मिलाया नाम पूछा क्या करते हैं ये पूछा और कहा कि यहाँ कैसे आए हैं मतलब उन्होंने दो चार लाइन हमसे बात भी किया भाई से भी बात किया बस आप हो गया आपका तो जन्म सफल हो गया अब यार ओमपुरी से मिलने से जन्म सफल हो जाए ये तो जरा मुश्किल लगता है आ, ये तो बात पक्की तो है, तो है हिम्मत की अच्छा एक क्या होता है कि अगर हम सचमुच में कहें तो देखिए जो मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैरेक्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि साहब उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है तो हमारे को देख के तो शायद ही तो जरूर करते हैं जैसे मसलन बच्चों से बात करते वक्त हम एक ही बात कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से कोशिश करो है और वो कोशिश आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी कोशिश हो हु। अब सवाल ये उठता है सबसे अच्छी कोशिश मतलब अब आजकल तो इवन क्लास में भी आप देखिए तो पोजीशन देने का सिस्टम खत्म हो गया है हाँ, वो कुछ अब वो वो पोजीशन हाँ, था था? वो, बोले ये जैसे जब पोजीशन मिल जाती है तो किसी को डिप्रेशन हो जाता है वगैरह हाँ। वगैरह तो हमारा कहना ये होता है कि भाई आपका आपका जो जो आपकी कॉम्पिटिशन है वो अपने आप से है यानी कि कल आप जहाँ आगे रहिए यानी कि बेहतर होना हाँ, हाँ। है तो सवाल ये, ये, जो, ये जो आइडिया मेरा तो नहीं है मैं मैं तो इतनी ऊंची बात सोच भी नहीं सकता मगर मैंने भी कहीं ना कहीं तो सुना पढ़ा होगा अब आज तो शायद मुझे याद नहीं है कि किसने कहा मगर किसी ना किसी ने यह बात जरूर कही है और मैं उसी को पास ऑन करता हूं कि भाई जो भी करो वो सबसे अच्छा करो और सबसे अच्छा कौन डिसाइड करेगा वो तुम खुद डिसाइड करोगे क्योंकि वो तुम्हारे कल से यानी यस्टरडे से बेहतर होना चाहिए एंड टुमारो जो हो वो टुडे से बेहतर होना चाहिए तो ये एक मतलब एक मतलब बात है जिसे बोलते हैं ना कैरेक्टर की लेगेसी तो ये लेगेसी ऑफ़ कैरेक्टर ये हो सकता है आपको लोग याद कर सकते हैं उसके बाद एक और बात आपको बताता हूँ कि जैसे हम मतलब एक काम करने के तरीके पे बता रहा हूँ देखिए साहब मैं अपने बच्चों मतलब बहुत से बच्चों को मैं गणित पढ़ाता हूँ तो उसमें गणित मतलब मैथ्स पढ़ाने में मेरा एक प्रिंसिपल है जो मैं लोगों को बताता हूं वो है यूनिटरी प्रिंसिपल यानी जिसको हमारे गुरुजी कहते थे एक नियम यानी आपको कुछ भी करना है तो आप कोई भी सवाल अब जो गणित का यानी अंक गणित का जो भी सवाल होता है अगर आप एक नियम से कर सकते हैं तो कर दीजिए क्योंकि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एक एक नियम से सॉल्व नहीं मतलब, हो सकता हो वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ वन एंड मेनी। आपको हर चीज को कन्वर्ट कर देना है वैल्यू ऑफ वन में उसी को एक एक नियम बोलते हैं यूनिटरी प्रिंसिपल बराबर यानी आपको परसेंटेज निकालना हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो आपको कुछ भी करना हो आप वो सवाल वहां पर कर सकते हैं से ही तो साहब हम आपको बताएं ये जो हमारी लेगेसी है ना अगर हमारे बच्चे पढ़े पढ़ने वाले जो हमसे बच्चे हैं उनको अगर कुछ भी याद रहेगा तो मुझे ये तो यकीन है कि उन्हें एक एक याद रहेगा और हमारे जो बच्चे पढ़ पढ़ के अभी गए हैं अभी हाल फिलहाल में जो खाना बनाना सीखने वाले है वो ये पक्का सीख के जाएंगे नो वेस्टेज ऑफ वाटर हाँ साहब देखिये ये भी एक है की नो वेस्टेज ये भी है वो बच्चे अगर कुछ नल खुला छो हमारी पत्नी साहब खाना बनाना सिखाती थी बच्चों को या सिखाती हैं एक्चुअली सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए आ, तो वो बच्चों को बराबर लगातार यानी दो घंटे तीन घंटे जो भी बच्चे वहाँ रहते हैं उनसे यही कहती रहती है कि पानी का नल धीमे खोलो पानी का नल बंद कर दो इस्तेमाल जितना पानी है उसी को इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह और साहब साफ करो यानी कि अगर तुमसे कहीं पर कुछ गिरा है तो उसको साफ करो अगर जो याद रखने पर आएंगे बच्चे तो शायद ये एक अच्छी चीज उनको याद हो अगर, अगर रखा होगा, तो अब साहब इसके बाद एक अब ये तो बातें हो गई काम की एक आपको बताता हूं लेगेसी ऑफ मोमेंट्स यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ पल उन पलों को बहुत महत्व होता है और वो पल हम याद कर लेते हैं मेरा एक एक सुझाव है आप सभी के साथ देखिए आपने अपने माता पिता को चाचा का किसी बड़े का या अपने दादाजी के बारे में कभी कुछ ना कुछ कहानियां तो जरूर सुनी होंगी हुँ। यानी उनके जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल आपको हुँ। याद हो तो साहब उन पलों को दोहराइये ना उन कहानियों को सबको सुनाइए तो रहे जाती रहेगी और उनके पल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे उन्हें कुछ मिलेगा मगर उनकी याद आप में ताजा रहेगी और उनकी याद जिंदा रहेगी आगे वाली पीढ़ी को भी तो साहब क्या होगा जैसे अगर उनके मन में ये तमन्ना होगी कि हमारे बाद हमारा नाम चले जैसा अभी आपने वो क्या गाना सुनाया था हमारे बाद में ये अफसाने बया हाँ तो साहब उनके बाद उनके अफसाने तो बयां हो हाँ। अफसाना मतलब कहानी तो उनकी बयां हो तो साहब ये भी एक लेगेसी हो जाएगी अच्छा यहाँ पर आपको ये बताऊ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ आपको ये मालूम है कि आपके माता पिता की शादी कैसे हुई थी किसने तय कराई थी? थी? थी प्रेम विवाह था या मैरिज मैरिज अगर थी, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके माता पिता की शादी तय कराई थी साहब आपको मालूम है हाँ, मैं मालूम है। बताइए हमारे हमारे जो मजलिताऊ जी थे उनकी शादी हुई थी हमारी ही मौसी से मम्मी की फुफेरी बहन से और उस शादी में हमारी मम्मी को देख के पापा ने उनको पसंद किया था, और फिर आगे आगे ये ये शादी, शादी अरे भाई उसके बाद क्या हुआ, चलकर हो गई, तो बात सीधी तो है, मौ मौसी, किसने बात किया, मौसी क्या किया ये आ, आती जाती थी हाँ. और मम्मी लोग आते जाते थे तो किसी के जरिए संदेशा भेजा गया कि इनसे उनके छोटे बेटे की शादी संभव हो तो करा दी जाए क्या नदिया के पार की कहानी चल रही है क्या <laughs> नहीं, नहीं, नदिया जो पार की बिल्कुल कहानी नहीं चल रही है, ये सिवान और जौनपुर के बीच की कहानी है और जौनपुर तो नदिया के पार्क भी जौनपुर की ही कहानी थी तो साहब मुझे लगता है वही की कुछ कहानी उस समय तक तो ये फिल्म आई नहीं थी <laughs> नहीं नहीं नहीं तो मतलब ये जब संदेश का आदान प्रदान हुआ तब इस पर सीरियसली सोचा गया और फिर ये बात तो साहब मैं बताना चाहता हूं कि कि देखिए इस तरह से ऐसी यानि कि जैसे हम आपको बताएं हमारी बेटी बड़ी बेटी बड़ी का जब जन्म हुआ ना तो उसके पहले क्या हो गया कि हमारे पिताजी ने उस अस्पताल में पहले पता कर लिया सरकारी अस्पताल था और हमारे एक परिचित मतलब पिताजी के मित्र वो उस वक्त कुछ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ वगैरह थे और उनके चलते हम लोग उस सरकारी अस्पताल में काफ़ी रब्त जब्त थी तो साहब उनको पता चल गया कि हमको ये वाला प्राइवेट वार्ड मिलेगा और उन्होंने दो दिन लगा कर के मज़दूर वजदूर लगा के उस प्राइवेट वार्ड की पूरी पुताई करवाई सफाई, सफाई करवाई, कर यानी वो हिस्सा एक प्राइवेट तो हो तो उसको कुछ गंदगी ना नजर आए अब सब हम ये बता सकते हैं आपको कि ये जो ये जो किया गया यानी ये जो पल पल था ये पल अपने आप में एक ऐसा यादगार पल है कि जो शायद ही कभी कभी कभी बोलते हैं ना ना न भविष्यति तो ना तो कभी होगा कि होगा और ना कभी हुआ, हुआ। हाँ, हमारी मैं अगर अपने उस बेटी को ये बताओ भी कि ऐसा हुआ, हुआ तो उसके लिए भी ये कल्पना करना थोड़ा कठिन होगा मगर है ये पल है जिंदगी में वहाँ पर यानी कि जब वो जगह हो गई तो उसमें एक कमरा था उसके बाहर एक रसोई थी उसके बाहर एक बरान्डा था, था, था एक आंगन था आप विश्वास करिए मेरी पत्नी वहाँ शायद आठ दस दिन रही थी हाँ। क्योंकि उस जमाने में सिज़ेरियन होना बहुत बड़ी बात थी तो पत्नी ने तो डेफिनेटली कष्ट झेला मगर आप विश्वास करिए साहब वहाँ पर आने जाने वालों का एक लगा रहता था था और, और खाना पीना सूप चाय मतलब वो ऐसा एक माहौल हो हो गया था कि जैसे कोई उत्सव चल रहा हाँ। हो। तो नहीं ने कैसे किया, इतना हम नहीं वो हॉस्पिटल ने ऐसे बर्दाश्त किया कि डायरेक्टर साहब हमारे परिचित थे ना तो हॉस्पिटल को उसमें बोलने का कुछ था नहीं तो खैर उस वक्त डायरेक्टर भी हमारे थे और सिविल सर्जन भी हमारे थे तो साहब हमारा तो उस वक्त वहां पर बहुत चलती था <laughs> चलती था तो खैर ये moments, ये मोमेंट्स पल उसके बाद एक एक और भी है बात जिसको मैं छोटे में बोलूंगा कहानियां हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ कहानियां है हमारी जिंदगी में भी बहुत सी कहानियां हैं उन कहानियों का जिक्र तो हम आज तो ना कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास समय कम हो गया है मगर याद रखिएगा अगले हफ्ते उसमें से कुछ कहानियां लेंगे हाँ। और फिर उसके आगे भी लेगेसी पर ये बता दें सब सारे श्रोताओं को ये बता दें कि भैया तैयार रहें हो सकता है हम लोग तीसरी या चौथी बार ये कहानियां फिर से कह रहे हो नहीं नहीं भा, भाई अब, अब सवाल ये है कि कहानियां तो कहानियां हैं ना हाँ। अब बातों में पुरानी बातें तो आती रहती है तो साहब तैयार रहिएगा अगले हफ्ते हम लोग फिर इन्हीं बातों पर फिर बातें करेंगे और यहीं से अपनी कहानी आगे शुरू करेंगे ठीक है ठीक है साहब तो अरे, चलते हैं अरे भाई हाँ। नवरात्री और नहीं क्या, मुबारक ये तो कहने हाँ, कह दीजिए निकल गई हाँ ठीक है नव रोज भी निकला और नहीं नहीं एक नया साल भी शुरू हुआ है चैत्र का नया वर्ष शुरू हुआ है रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मतलब तरह तरह के त्योहार देखिये सच बात भी तो यह है कि त्योहारों का मौसम यहीं पर खत्म हो रहा है बस बस इसके बाद इसके बाद बाद अगला जो पड़ेगा वो राष्ट्रीय पर्व होगा। यानी कि अब हम लोग पंद्रह अगस्त को ही अगला त्योहार मनाएंगे उसके एक, पहले फसल वाला जो संभव वो 14 अप्रैल को आएगा हाँ वो एक त्योहार आएगा डेफिनेटली तो चलिए साहब उसके बाद शायद हाँ अभी अप्रैल में वो त्योहार आएगा।, आएगा तो फिर ठीक है उसको भी उसकी शुभकामनाएं तो बाद में ही देंगे मगर अब जैसे कहते हैं ना ये वसंत का उत्सव समाप्त हो रहा है और अब भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाएं हम लोग चलिए साहब गर्मी के लिए कमर कस लेते हैं और साहब ये गर्मी जो मतलब लोगों के मिजाज में जो गर्मी है ना वो गर्मी भी खत्म हो जाए वही अच्छा है वही अच्छा है सारी दुनिया की सेहत हाँ चलिए साहब तब फिर नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार अच्छा बताओ दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर दिल पर ऐसे लिखोगे इस छोटे खत पर पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल दिल दिल दिल दिल में मची है मची मची है हर चल हर चल हर चल Kaise karte ga pal har pal har pal, kaise karte ga pal har pal har pal, la la la la la la la la ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. Mm hmm mm hmm hmm hmm hmm hmm hmm, la la la la la la la la la la.